महाभारत आदि पर्व आदिपर्व सप्तशोध्याय जरत्कारु का नागकन्या के साथ विवाह नागकन्या जरत्कारु द्वारा पति सेवा तथा पति का से त्याग कर तपस्या के लिए गमन सौ तिवाच वा सुक्रवि जरत्कारो मृति सनामली तब कन्या सासाबे तब सान्वता भरीष्यामी भार्याम् भार् प्रतीक्षेम दिजोत्तम च चरष्य सर्वशक्त्या तपोधना तदर्थ रक्षते चैषा मैं मुनिवरो तम उग्रश्रवाजी कहते हैं सोनक उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा विजश्रेष्ठ इस कन्या का वही नाम है जो आपका है यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्म भी है आप इसे ग्रहण कर अपनी सारी शक्ति लगा कर मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा मुनि श्रेष्ठ अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है नरे हमे तम समय ऋषि ने कहा नागराज मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा मेरी यह शर्त तो तय हो गई अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे यदि अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा प्रतिश्रुतु नागे नगनी ना मिति जरदारुजग उग्र श्रभाजी कहते हैं नागराज ने यह शर्त स्वीकार कर ली कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा तब जरतकार उमनी वासुके के भवन में गए तत्र मंत्रिदा श्रेष्ठ तपोवृद्धो महाव्रतः जग्राह पाणी धर्मात्मा विधि मंत्र पुरस्कृत वहाँ मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महावृति धर्मात्मा जरत्कारुणे शास्त्री विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया रम्य केन्द्र जगायम तनंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में जो मन के अनुकूल था अपनी पत्नी को लेकर गए शयनम तत्सलिप्त स्पर्धाण संवृतम तत्र भारा सहाजो वही जरत्कारुवास वहाँ बहुमुल्य बिछोनों से सजे हुई शय्या बिछी थी जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे स तत्र समयम चक्रे भार जा सह सप विप्रिय मे न कर्तव्यम न च वाच्यम उन साधु शिरोमणि ने वहाँ अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए तदेयम विप्रिय चम कृत वास चते गृह ए तद गृहाण वचनम मयायुदीर तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा मैंने जो कुछ कहा है मेरे इस वचन को पूर्वक धारण कर लो तथा अति दुखान वाक्यम तम वाचित यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली भगवान ऐसा ही होगा तथा भरतारं यशस्वी उपा जै फिर वह यशस्वि नागकन्या कन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी सर्स के अनुसार सेवा करने लगी वह श्वेत उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती थी श्वेत काक का अर्थ यह है स्वा एत और काकह, जिसका क्रमशः अर्थ है कुत्ता हरिण और कौवा स्वा एत में पररूप हुआ है तात्पर्य यह कि यह कुतिया की भांति सदा जागती और कम सोती थी हरिणी के समान भय से चकित रहती और कौवें की भांति उनके इंगित इशारे समझने के लिए सावधान रहती थी ऋतुकाल ए ततः स्नाता कदाचि वास्ुके स्व भरतारंभ उपतस्थे महा तदनंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरदकारु की सेवा में उपस्थित हुई तत्र तस्या तमोजलन संभ अतीब तेजसा युक्त वैश्वानर्थ मध्य थी वहाँ उसे गर्भ रह गया जो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तपस्क्ति से संपन्न था उसके अंग कांति अग्नि के तुल्य थी शुक्लपक्षे यहां व्यवर्धत तथा सह ततक जरत्कारु महायसा उत्संगे सैशिप्वा सुस्वापरखिन्नवत तस्ते विप्रेन्द्रे सबता तमीयादरी गिरीं जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परितुष्ट होने लगा। कुछ कुछ दिनों के बाद महातपस्वी से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए उन विप्रवर जरदकारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगे अन्ना पर ब्रह्मत वासुके भगनी भीता धर्म लोपान मन स्वीन सुपन दुख शीलो धर्मात्मा कथम न स्यापरा ब्रह्म दिन समाप्त होने ही वाला था अतः वासुकी की मनस्वनी बहन दरत्कार अपने पति के धर्म लोप से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा धर्मानुकूल होगा या नहीं मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनके दृष्टि में अपराधी न बनूं कोपो वाह धर्मशील धर्म लो धर्मलोपो गरी या वयी सादित्रा करोन्मतिपये यदनमें ध्रुव कोपम करिष्यति धर्मलोपो भेद संध्याति क्रमणे ध्रुव यदि इधे जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा और यदि सोते सोते संध्योपासन का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है अतः जिससे उनके धर्म का लोप न हो वही कार्य करने का उसने निश्चय किया इतनी निश्चित मन साधर दिप्त तपस ततो अनोपेदाचरी उठ महाभाग सूर्य उपगछति मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नागकन्या दरत्कारु ने वहाँ सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर मधुरवाणी में जो कहा महाभाग उठिए सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं संध्याम संध्या भगवन्नपुष्वा यत व्रत प्रदुष्कृता हूोत्रो यम मुहूर्त रम्य दारुण संध्या प्रवर्तते चेयम पश्चिम दिशे प्रभो भगवन् आप स्वयं पूर्वक आचमन करके संध्योपासन कीजिए अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है यह धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है इसमें भूत आदि प्राणी विचरते हैं अतः भयंकर भी है प्रभो पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है उधर का आकाश लाल हो रहा है एवं मुक्त स भगवान जरत्कारु महातपा भार्पस्पुर इदम वचनम अब्रवीत अवमान प्रयुक्त तया मम्मुज गे नागकन्या के ऐसा कहने पर महातपस्वी भगवान् जरत्कारु जाग उठे उस समय क्रोध के मारे उनके होठ कापने लगे वे इस प्रकार बोले नागकन्े तूने मेरा यह अपमान किया है समीपे तेन वश्यामे ग्या यथागत शक्तिस्ती नाम मोरो मयि सुप्ते विभासो अस्तम गंतु यथा कालमित मेषदर्तते नाप्य मतह वासो रोचेत पुनर्धर्मशील इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाऊंगा व सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहू और वे अस्त हो जाएं यह मेरे हृदय में निश्चय है जिसका कहीं अपमान हो जाए ऐसे किसी भी पुरुष को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील तो बात ही क्या है मुक्ता जरत्कारुर्भ्रार हृदय कंपन अब्रवीद भगनी तत्र वासुके संवेश नावती तवाहम विप्रबोधनम धर्मलोपो नते धर्मलोपोनते विप्रदितेतन्मया कतवाच भारुक्त जरत्कारुर्माहात जब ने इस प्रकार हृदय में कप करने वाली बात कही तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली विप्रवर मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था आपके धर्म का लोप न हो जाए यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरदकों ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा नागकन्या मैंने कभी झूठी बात मुझसे नहीं निकाली है अतः अवश्य जाऊंगा समय समय पूर्व तया सित सुखमो चितो भद्रे ब्रियास्तम भ्रातरम शुभे इतो मई गते भी गगवान ते त्व चापी मैं निष्क्रांसे न शो कम कर तुम मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी भद्रे मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ यहाँ से मेरे चले जाने के बाद अपने भाई से कहना भगवान जरदकु चले गए सुबह भेरू मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए इशान व्यांगे प्रत्युवाच मुंतरा जरत्कार उम जरत्कारु चिंता शोक पराज बास्पगद गायाचा मुखिन् परशुष्यतांजलिवरारोहा पर्यस नैना तत धर्यमा जवामोद न प्रवेपता न मार्हसी धर्म पितक्त अनागसम धर्म स्थिता धर्मे सदा प्रीतेरताच मम तोभ्यं ममतुभ्यं तदल्धवती मंद कि वक्षति वा सुखी मातृशापाभूता मम सत्तम अपत्य मिथितवन्न दृश्य ते तत्तोषपत्य लाभे न ज्ञाती नाम बे शिवम उनके ऐसा कहने पर अनिंद्य सुंदरी जरगत भारत के कार्य भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोगजनिक शोक में डूब गई उसका मुंह सूख गया नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय काँपने लगा फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वह नागकन्या हाथ जोड़ गदगद गाड़ी में जरदकारू मुनि से बोली धर्मज्ञ आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा तो आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ आपको मुझे निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए लेकर आपके साथ मेंगने की नागराज वासकीमढ़े मेरे कुटुंब जनमाता के साप से दबे हुए हैं उन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति यभिष्ट थी किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है संप्रयोगो भवेन्ना स्तयादु ज्ञाते नाम हित मे प्रसादये ब्रह्मन् आपसे जो मेरा संबंध हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए भगवान आपने बाव जनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ महाभाग आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझ को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं यदि यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही अस्त गर्भ तव वै स्वा नोप ऋषि परम धर्म वेद वेदांग पारग के अयम अस्ति तुम्हारे उदर में गर्भ है तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि तथा वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा एवं उक्ता स धर्मात्मा जरत्कारो महाि उग्राय तपसे उग्रय तप से ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए इत महाभारत आदि परवणि आस्तिक परवणि जरत्कारु निर्गमे सप्त